देवी भागवत नवम स्कुषा के साथ से महालक्ष्मी का देवलोक त्याग ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र के दृष्ट गोचर हुए फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख खड़े होकर सूर्य का अभिभाजन कर रहे थे उनके नेत्रों में हर्ष के आँचू भरे थे उनका शरीर पुलकित था वे अत्यंत आनंदित थे वे परम श्रेष्ठ गांधी संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित बंधुवर्ग में आदरणीय भ्रातृ समुदाय में ज्येष्ठ तथा देवशत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे देवराज एक पहर तक उन्हें देखते रह गए तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपरत देख कर प्रणाम किया फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे तदनंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्राप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा बृहस्पति जी बोले सुरश्रेष्ठ मैं सब कुछ सुन चुका हूँ तुम विषाद मत करो मेरी बात सुनो नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति श्रम है इसे नक्षवर कहा जाता है यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्वजन्म में किए हुए कर्म का फल है उसी के अधीन होकर स्वयं कर्ता फल भोगता है प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही साश्वत नियम है। चक्र की घूमता रहता है फिर इस विषय में चिंता किस बात की शुभ अथवा अशुभ जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता अतएव शुभ शुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके स्वामेद की शाखा में स्पष्ट की है किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारत वर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं पुरंदर छाया के भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते काल देश और पात्र के भेद से कर्मों में निर्णाधिकता हुआ करती है जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड चक्र शराब और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर खट का निर्माण कर लेता है उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं अतः देवराज जिनके आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो देव प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता रक्षक के रक्षक श्रष्टा के श्रष्टा, संघर्ता के संग्रता तथा काल के भी काल हैं जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है उनके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है महाविपत्तौ संसारे स्मरे भवे दिखा शंकर नारद इस प्रकार कहकर तत्व ज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी